राश्टी शैक्षिक अनसंधानिवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्री ये शैक्षिक प्राउद द्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रसुत है कक्षा एक के छात्रों के ले कारिक्रम तोता, मदुपंत द्वारा लिखित इस आलेक को प्रसुत कर रहे हैं अजीत ग� पिता तेरा सुनाता चोचलाल है कंठी संग चोचलाल है कंठी संग हरे हरे है सुंदर पंख आता गीत ये रहा सुनाना दोस्तों तुमने ये गीत पहले भी सुना होगा और सीखा भी होगा है ना ये गीत है मिट्ठू तोते का मिट्ठू को तो तुम सब पहचानते ही हो मिट्ठू यानी मिट्ठू तोता रटने वाला रट्टू तोता लेकिन भाई एक बार तोते के इसी रटने के कारण बिट्टू के घर की चोरी बच गई बिट्टू थी एक नन्ही सी प्यारी सी कुड़िया सी मुनिया सी लड़की बिट्टू के घर के बाहर एक बड़ा सा बाग था उस बाग में बहुत सारे पेड़ थे और उन पेड़ों पर ढेरों चिड़ियां रहती थीं मैं ना कोरिया तोता और हाँ एक बूढ़ा उल्लू भी रहता था मिठू तोते से बिट्टू की बड़ी ही दोस्ती थी दोस्ती तो बिट्टू की सभी चिड़ियों से थी क्योंकि बिट्टू के दाना लेकर आते ही सब उसे घेर लेती पर तोते से बातें करने में बिट्टू को बड़ा मजा आता क्योंकि बिट्टू जो कुछ भी बोलती तोता वही दोहराता जाता बिट्टू कहती मैं Ràm ràm, sítà ràm Ràm ràm, sítà ràm Ràm ràm, sítà ràm Ràm ràm, sítà ràm Mi'thu Is tarhà, bittu, mi'thu se khóub bàtیں kerti रटते रटते मिट्ठू को खूब बोलना आ गया यहां तक कि कोई कुछ भी बोले सुनते ही मिट्ठू तोता बार-बार वही दोहराने लगता एक बार की बात है बिट्ठू को एक रात के लिए अपने मामा जी के घर जाना था बिट्ठू के मां-बाप जब चलने के लिए तैयार हुए तब बिट्ठू जोर से बोली टोते राम जी प्यारी मैंने कोयल दीदी मैंने सबक काना का पेड़ के नीचे रख दिया है पानी भी भर है हम सब बस एक रात के लिए जा रहे हैं तुम सबसे मैं कल मिलूंगी अच्छा नमस्ते मिट्ठू भी बार-बार दोहराने लगा दोपहर और दोपहर से शाम हो गई तभी दो आदमी एक पेड़ के नीचे बातें करते हुए आए उसी पेड़ पर मिट्ठू तोता भी बैठा था हरे-हरे पत्तों के बीच में छिपा तोता नजर ही नहीं आ रहा था तभी मिट्ठू तोते ने उन दोनों को कुछ बोलते हुए सुना उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की एक आदमी दूसरे से कह रहा था रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे इतना कह कर वो दोनों चले गए पर तोते ने वही रटना शुरू कर दिया रात को मिट्टू के घर चोरी करेंगे रात को मिट्टू के घर चोरी करेंगे बार-बार यही रटते-रटते मिट्ठू तोता उड़कर पहुंचा दूसरे पेड़ पर वहां बैठकर भी वो यही रटने लगा रात को बिट्टू के घर चोरी करेंगे उस पेड़ पर रहती थी मैना तोते को यह रटता सुन मैना चौंकने हो गई वो सोचने लगी क्या कह रहा है तोता पे टू के घर चोरी करेंगे कौन चोरी करेंगे क्यों चोरी करेंगे मैं ना यह सोच ही रही थी तब तक तोता फुर्र से उड़ गया इस बार तोता एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठा और फिर वो वही रटने लगा इलने भी तोते की ये बात सुनी तब तक तोता फिर उड़ा फुर और इस पास जा कर बैटा एक बरगत के पेड़ पर उस पेड़ पर बैठा था एक उल्लू जो बैठा बैठा ओंग रहा था मिठ्धू तोता पेड़ पर बैठ कर फिर बार-बार दोराने लगा बार तोते के रटने की आवाज सुनकर ऊंगता हुआ उल्लू चौक गरज जाएगा उसने अपनी गोल-गोल आंखें मटकाएं और ध्यान से तोते की बात सुनने लगा और फिर यही बात रटता रटता तोता उड़ गया फुर्र से और फिर ना मालूम किस पेड़ पर जाकर बैठा कि पत्तों के बीच में बिल्कुल खो ही सा गया बच्चों तोता तो रट रट कर चुप हो गया पर मैना कोयल और उल्लू परेशान हो गए क्योंकि उन सब ने बिट्टू के घर रात को चोर आएंगे यह बात सुनी थी और सुनकर वो समझे भी थे बिट्टू को सभी चाहते थे इसलिए बिट्टू के घर की चोरी की बात से तीनों ही परेशान हुए परेशान होकर मैना बैठी थी कि कोयल उसके पास आई और बोली मैना बहन को सुना तुमने मिट्ठू क्या कह रहा था मैं परेशान हूं बिट्टू हमारी इतनी अच्छी दोस्त है हमें जरूर कुछ करना चाहिए तभी बूढ़ा उल्लू भी उड़ता उड़ता उधर पहुंच गया मैना और कोयल को बातें करता देख वो उनके पास जाकर बोला तो मैंने जो कुछ सुना वो चीता पर वो रट्टू मिठू टोटल गया कहां जरा पूछे तो सही कि उसने ये सब सुना किससे हम तो समझ गए है ना कि आज रात बिट्टू के घर चोर आएंगे अरे भाई हमें ही कुछ करना चाहिए ऐसा करते हैं मैं रात भर जागता रहता हूं और अंधेरे में देख भी सकता हूं मैं बिट्टू के घर की छत पर बैठकर देखता रहूंगा और जैसे ही चोर आएंगे Bona t'ha अधुमक्षियों को बुला लाना वो काट काट कर चोरों काफ बुरा हाल कर देंगी देने। देने। बस फिर क्या था उल्लू बैठ किया बिट्टू की छत पर मैना बैठ कई कमरे के रोशन दान पर और कोयल नौ मधुमक्षियों को बुला लाई सब अपनी अपनी जगह छुपकर बैठ गए आधी रात के करीब दोनों चोर धीरे-धीरे पैर रखते हुए जैसे ही मिट्ठू के घर के भीतर घुसे उल्लू ने आवाज दी उल्लू की आवाज सुनते ही मैना जोर-जोर से चिल्लाने लगी क्या आवाज सुनकर मधुमक्खियों ने चोरों को घेर लिया काटना शुरू कर दिया चोर कुछ समझ ही ना पाए कि क्या हुआ वो चीखते चिल्लाते भागे मैं ना और जोर से सुनकर बगीचे में पेड़ पर बैठे तोते की नींद भी खुल गई मैना की बात सुनकर वो भी बोल उठा डक देख उल्लू कोयल और मैना रटने से बिट्टू के घर की चोरी बच गई पर रटने से ज्यादा चोरी बची मैना कोयल और उल्लू की समझदारी से क्यों ठीक है ना प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन més fan i germà i vamm van'anar níque van'anar níika